लेकिन हमारी अपेक्षाओं का इतना तूफान है कि उसका आवाज हम सुनने को नहीं रहते घड़ी का कटकट कटक कांटा घूम रहा है लेकिन बरातियों का इतना शोरगुल है कि वो कांटे की आवाज ही नहीं सुनने देता ऐसे इंद्रियों रूपी बरातियों के साथ आप जुड़ जाते हैं और शोरगुल में आप बह जाते हैं आप अंतरयामी की आवाज का अनादर करते तुम ईश्वर का अनादर करोगे तो कुदरत तुम्हारा अनादर करेगी चार पैर वाला बना देगी और गंडा देगी सुबह और रेती उठानी पड़ेगी तब क्या करोगे बहस बन जाओगे और गाड़ी खींचनी पड़ेगी तब क्या करोगे तब, करो तब तुम्हारे प्रशंसक और तुम्हारे मित्र क्या करेंगे कह रहा है आसमा ये समाभी कुछ नहीं रो रही है शब्द में ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष धार उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमा राजा दिराजन महाराजा धनिकम्मा पुलों सर सड़कें लग जाती थी ऐसे लोगों का अब देखो क्या हाल इन बाही चीजों से अपेक्षित होकर आप अंदर का खजाना मत खोइए बिल्ली के बदले अपनी माँ का अनादर मत कीजिए बिल्ली का उतना ही मूल्य हो सकता है कि घर में चूहे भगाए लेकिन माँ के बदले अगर आप तुम बिल्ली लाते हो तो धोखा करते हो अपने साथ ब्रह्म विद्या रूपी माता है आत्मज्ञान रूपी मातृ गीता रूपी ज्ञान का मातृ का प्रकाश है इस आत्म प्रकाश के आगे बाहर की चीजों की गुलामी तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए अनपेक्षा सुचीर्द शुद्ध और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ऐश्वर्य बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा साधारण मनुष्य कह सोचता की मैंने किया मैंने किया लेकिन जो भक्त है जो समझदार है वो देखता है कि ये मेरी अपेक्षाओं से नहीं हुआ उस विराज की अपेक्षा हुई और मेरे द्वारा करवाया उसी की जय हो प्रभु तेरी जय हो तुझे धन्यवाद हो और वो ज्यादा तुम्हारे द्वारा करवाएगा और करवाया तो उसी ने सारी करुणा कृपा उसी की है और तुम ले बैठोगे मैंने किया मैंने किया धोल पीटते रहोगे वो बोलेगा कुछ वो बोलेगा पिताजी की मिलकर से हमने तो संभाला है तो पिताजी पूरी मिलकर तुम्हारे हवाले करने को तत्पर है यार ऐसे ही भगवान की अनंत शक्तियाँ तुम्हारे द्वारा काम करने को तत्पर है तुम काय को बेमानी कर रहे हो काय को अपेक्षित हो रहे हो काय को सुपड़ रहे हो काय को मन की कल्पनाओं के गुलाम बन रहे हो मारो ओंकार की गदा राम नाम की गदा से इन अपेक्षाओं को कुचल डालो फिर देखो धिकार है उन गंधर्वों और किन्नरों को जो तुम्हारी सेवा में तत्पर न हो जाए और वे हवाएं भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और वेघ भी तुम्हारे अनुकूल होने का शपथ ले लेंगे अगर तुम अनपेक्षित हो काम कर रहे हो जब से हिंदू धर्म के लोगों ने सनातन धर्म के लोगों ने उदासीन उदासीन एटली अपना क्या जो करेगा वो भरेगा छे आदमी सड़क छोड़ देते बदमाश आदमी के हाथ में आ जाते। नहीं अपना कर्तव्य पालो नेता है तो ठीक से नेता बनो तुम जब पार्लियामेंट में जाओ लोग तुम्हारे तरफ देखने लग जाये ऐसे बनना है असमाज से भी बनना है तो ऐसा बनना है कोई वाह वाह करे भाई दूसरी बात कर चल हटाए देखो फिर तुम्हारा प्रभाव ईश्वरीय प्रभाव तुम्हारे द्वारा काम करेगा माई है तो रोटी बना ऐसी बना की खाने वाले की तंदुरुस्ती चमकने लग जाए रोटी बना है आप भक्तानी है रोटी को काले दाग पड़ गए वो खाने वाला अजीर्ण हो गया ए, ए, क्या करा के भक्तानी में रोटी बनाई ये भक्तानी सब्जी ऐसी बना के न ज्यादा नमक हो न ज्यादा मिर्ची हो न कम हो नौजवान बच्चे हैं या नौजवान कुटुम्बी हैं तो हरी मिर्च कम वापरो लाल मिर्च कम थोड़ी काली मिर्च यूज करो आंवला वला का उपयोग करो घर में और बच्चों को तंदरुस्त रहे ऐसी बातें जानकर जीवन को चलो अब भगत अभी तो थोड़ी देर पहले तो दूध पिया और फिर थोड़ी देर के बाद भगत पहले मक्खन खा ले मक्खन पहले खा ले बाद में दूध पिला भक्त हो इसका मतलब क्या कुए को दांत करना है बच्चे को तो? नहीं दक्ष होना चाहिए व्यवहार में होशियार होना चाहिए स्नान करते तो शरीर को रगर रगड़ के करो ताकि नारिया मजबूत रहे जरा सा हो जाए बीमारी भगवान ए, ए, ए, क्या करते इसका ठीक उपाय खोजो की बीमारी हुई कैसे क्यों हुई ज्यादा खाया ज्यादा भूखा भुखामारी किया और फिर आज तो एकादशी के रहेंगे और कल खाएंगे लड्डू ठाकरे एकदम गाड़ी बंद और फिर टॉप में डाल दो तो गाड़ी ढबुक ढूक होके बंद हो जाएगी वर्क वाई यू वर्क प्ले वाय यू प्ले दी वे टू बी हैपी एंड उपवास किया है तो फिर हल्का फुल्का खोराक खाओ सादा खाओ प्रदूषण तो का उपवास किया पांच दिन उपवास किया दस दिन उपवास किया फिर गोटे बनाए बनाया वो बनाया जलेबी बनाई मनथाल बनाया अब एकदम जटरा खा और फिर एकदम लोड डाल दो, गाड़ी एकदम बंद करके फिर टॉप में डाल दो तो क्या गाड़ी चलेगी चक्कर टूट जाएंगे इंजन के मैं तो बीमार हूं भगवान महावीर को भी मानता हूं कृष्ण को भी मानता हूं राम को सब भगवानों को मानता हूं थोड़ा कहना नहीं करता अरे तू भगवान की बात ही नहीं मानता इसलिए छोरा नहीं कहना कर मैं तो छोरे के हजारों हजारों बाप भी कहना करने को लग जाएंगे देखो बैठे छोरों के बाप आज्ञा में बैठे हैं नहीं बैठे बुद्ध भगवान कहा करते थे अब अपो भव अपना दिया आप बनो और जो अपना स्वामी आप नहीं बनोगे तो समाज के स्वार्थी लोग तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे ध्यान रखिए अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो अहंकारी लोग तुम्हारे स्वार्थी बन जाएंगे अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो गुट वाले तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे अपने स्वामी आप बनो उसका मतलब अभिमान नहीं उसका मतलब अहंकार नहीं उसका मतलब सजगता अन अपेक्षा शुचित दक्ष दक्ष का मतलब क्या सावधान अंतर्वाही क्रियाओं से सावधान जिन कारणों से तुम्हारा मन दुर्बल होता है जिन कारणों और भोजन आदि से तुम्हारा तन और मन दुर्बल होता है उसको विष्टिनाई ठुकरा दो और जिन कारणों से तुम्हारा मन बलवान होता है तुम्हारा तन मजबूत होता है उन कारणों को आप आमंत्रित कर दो ये दक्षता है क्या करे वो कह रहा है जरा खा लो वो कह रहा है जरा पी लो हम तो पीते नहीं थे लेकिन गए थे उसकी शादी में फंक्शन में जरा साजा बाबा जी और तब ऐसी फिर आदत बिगड़ गयी अरे उस फंक्शन को लात मारो तुम दृढ़ता ऐसी रहो तो वो भी अपनी फंक्शन बदल देंगे इसमें लिहाज मत रखो उसको कंपनी दी थी उसको कंपनी दी थी और मरेंगे जब घोड़ा गाड़ी में घोड़ा बनकर गाड़ी खींचेगा तब वो कंपनी वाले मदद करेंगे क्या जमपुरी में जाएंगे तब कंपनी वाले मदद करेंगे क्या कंपनी उन लोगों को दो जिनसे तुम्हारी भक्ति बढ़ती है तुम्हारी सचाई बढ़ती है तुम्हारी दृढ़ता बढ़ती है तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है उन लोगों को कंपनी दो मेरे गुरुदेव मुझे कहा करते थे एक बार गुलाब दिखाया मेरे गुरुदेव ने अभी तक मुझे बात याद है बोले देख बेटा मैं ये क्या है साछा है? है मतलब ये क्या है मैंने कहा गुरुदेव गुलाब का फूल है ऐसा बोले इसको ले जा के डब्बे पे रख देसी के डब्बे पे रख गुड़ के थैले पर रख शक्कर के थैले पर रख दिल के थेले पे रख दुकानदार की सब चीजों पे रख और फिर सुंगेगा तो खुशबू आये आएगी कहा गुरुदेव गुलाब की ही आएगी बोले नाली के आगे रख दे और फिर सुगेगा तो आए के आएगी, मैंने कहा गुलाब की बोले ऐसा बन जाना बस मेरे गुरुदेव ने मुझको कहा और मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि तू गुलाब होकर माय तुझे जमाना जाने तू दूसरों की बदबू अपने में मत आने दे तेरी सुगंध फैलाता चल और आगे बढ़ता बन ये मन की चालबाजियों का गुलाम कब तक बनेगा भैया नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज अम्पॉसिबल जब रत्ना डाकू और बालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो तुम तो मंसूरवासी मालिक का प्यारा नहीं बन सकता कैसे नहीं बन सकता नहीं बनेगा तो हम धक्के मार के आके दिखाकर भी चलाएंगे जाएगा का तुम तो जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारा नारा। आज श्लोक ऐसा आ गया उसके लिए भाई कृष्ण का पावर है कर सती आकर्षती थी कृष्ण जो कर्षित कर दे आकर्षित कर दे आनंदित कर दे उसका नाम कृष्ण मैं वो एक नाथ की कथा कहने जा रहा था एक नाथ जी महाराज उसको कहते हैं तुझे चाहिए तो भाला भोंग ले, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से चुत नहीं होंगे भगत का मतलब ये नहीं की चलो अपने क्या भाई डाकवर तो जी का भजन करते तू घुस जा अरे क्या चलो मैं तो राम राम करे नहीं तू तो तो तो अपना काम कर ले अपना लेना नहीं जो ड्यूटी सौंपा है जो तुम्हारा कर्तव्य पूरा करो ऑफिस में जाते तो ऑफिस का काम ऐसा करो कि तुम्हारा बहुत तुम्हारे को सलाम मार के बात करे काम चोर होकर तुम तो अपनी सच्ची माश करोगे दुकान पे जाते हो तो ग्राहक से ऐसे व्यवहार करो कि ग्राहक के बाप ताकत है कि दूसरी जगह पे जाए ऐसा उसको उसके अंदर परमात्मा देखकर बात करो देखो हमारे ग्राहक कैसे पता है तुम्हारी ताकत है उधर जाओ ग्राहक अपने संभालता हूं कि नहीं संभालता नारायण नारायण भाई मोहब्बत जब जोर पकड़ती है ना तो शरारत का रूप लेती है थोड़ा सा ये शरारत कर ली हमने थोड़ी ये आप लोगों की उदारता है कि बैठे हैं सुन रहे हैं आपकी बड़ी कृपा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारा नारा। अरे लड़का तुझे पता नहीं ये गुरु गुरु करके चक्कर में कब तक पड़ा रहेगा तेरा गुरु तो राजा साहब का नौकर है बोले राजा साहब का नौकर मेरे गुरु का है मेरा गुरु तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी जो आत्मा है वहाँ पहुँचे है तो मेरे गुरु के लिए क्या बोलता है बोले देख राजा का परवाना है मैं राजा का खास आदमी हूँ और दीवान साहब राजा के वहाँ काम करते हैं और की आवाज आ रहे हैं देश खतरे में और तू पागलपन करेगा नहीं चलेगा काम ये परवाना मैं तो जाता हूँ अब तेरी जवाबदारी बोले ठीक है परवाना हाथ में लिया आप सोचे की गुरुदेव अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आपके मन में ये होगा कितनी भी सेवा नहीं कर सका अगर नहीं जगाता हूँ तो आपके मन में ये होगा अरे पागल जब देश का प्रश्न था तो मुझे जरा कह देता जगा देता देश को चवरों और से छो ने घेरा है और तू चुपचाप बैठा है ये क्या तूने अंधित सेवा अब मैं व्यवहार में कैसे दक्ष हूँ गुरुदेव मेरी दक्षता को तो मैं कोशिश करके होता हूँ लेकिन अगर आपको जगता हूं तो हो सकता है अधक्ष हो जाऊ और नहीं जगाता हूं तभी भी अधक्ष में हो सकता हूं अब क्या करूं ऐसा आपके जीवन में भी प्रश्न आएगा ये एक नाथ कथा के साथ हम लोगों की कथाएं जुड़ी है कोई भी कथा तुम्हारी कथा से अलग की कथा नहीं होती या फिर मुल्ला की हो चाहे झूले वालों की हो चाहे देवी की हो चाहे कृष्ण की हो चाहे राम की हो लेकिन उन कथाओं के साथ तुम्हारे जीवन की कथा जुड़ी है इसलिए कही जाती है ऐसा नहीं कि उनकी कथाएं सुनकर तुम गिड़गिड़ाते रहो और नाक रगड़ते रहो जीवन भर डोरे धागे चुने थोड़े पैरते अला बांधु बला बांधु करते रहो ये कहने का तात्पर्य नहीं इन सारी कथाओं में से तुम्हे कुछ सार लेकर अपने जीवन की कथा सर्जित करना महाराज गुरुदेव और जानो क्या करो क्या करूं क्या करूं कातर भाव से भगवान की प्रार्थना किया जाए गुरु तत्व तो की प्रार्थना किया जाए तो भगवान तुरंत सुन लेता ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना में कोई खाद्य शब्द हो शलोकबद्ध हो दोहाद्ध हो ये कोई जरूरी नहीं अगर जानते हो तो ऐसे गाएं लेकिन आपकी अपनी निजी भाव से रंगी हुई प्रार्थना हो तो परमात्मा तुरंत सुन लेता है कातर भाव से प्रार्थना किया रोया संथार के लिए लोभी रोता है अंकार के लिए अंकारी रोता है परिवार के लिए कुटुम कु के लिए परिवार वाले रोते हैं लेकिन कोई परमात्मा के लिए अथवा सच्ची दिशा के लिए जरा आंसू बहा देता है तो भगवान तुरंत उसको प्रकाश देता है थोड़ा सा आंसू बहे और आंखे बंद हो गयी शांत हो गयी फिर देखा तो गुरुदेव जो सलामी लेने जाते थे वो वस्त्र बाहर फिंगे हुए है फौज की सलामी लेने जाते थे वस्त्र बाहर फिंगे मन में आया चलो काम बन गया गुरु के वस्त्र पहरे और घोड़े पर छलांग मारे और फौजियों को हिम्मत के दस पांच का कहे लगो देख के क्या हो कम और ज्यादा व्यक्तियों से सफलता का कोई संबंध नहीं है उत्साहन हजारों हो और उत्साहित पांच पांडव हो तो भी विजय हो सकता है तुम तो हजारों हो लड़ाओ दम जो तो को कांता बुए बांको बोतू भाला वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला जब देश का प्रश्न है हिम्मत करो नव जवानो आ हिम्मत अपने स्वार्थ के लिए नहीं और हित के लिए हिम्मत करना है अपनी अपेक्षाओं के लिए नहीं बहुजन हितायत बहुजन सुखा आप लग पड़ो ईश्वर का अनंत बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा ये रामायण में क्या है राम जी के पास तो कुछ नहीं लखन भैया है और क्या है? लेकिन लगे रहे नीति और धर्म के कारण सीताजी से मोह था उसलिए सीताजी के लिए लड़े नहीं धर्म के कारण हवाएं उनके अनुकूल हो गई पत्थर उनके अनुकूल हो गए पत्थर तैरने लग गए अरे किसको किसकोरिया रेती का दाना लेकर समुद्र में डाल थी भालू और बंदर भी उनके सहायक हो गए इन कथाओं से अपने को समझना है की आप अगर ब्रह्म विद्या के तरफ हैं ईश्वर के तरफ हैं सत्य के तरफ हैं नीति के तरफ हैं तो वातावरण तुम्हारे अनुकूल आज नहीं तो कल होके रहेगा तुम डरो मत ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ जिनके पास डजनों दर्जनों एम जिनके हाथ में थे एमएलए डजनों के डजन पचीस दो चार डजन एम जिनके हाथ में थे लेकिन पुण्य क्षण हुए और दुर्बल विचार हुए वो हार गए दूसरे आ गए चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात में और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जेल में थे वो राष्ट्रपति बन गए आप भी जानते हैं जो जेल में थे और जिनसे अन्याय होता था लेकिन धर्म को डटे रहे वो राष्ट्रपिता कह गए आपके अंदर ईश्वर का अतिम बल है यार आप डे डे रहो अपनी निष्ठा काम आएगी अपनी निष्ठा तोड़ो मत अपनी दृढ़ता छोड़ो मत एकादशी है उसने कहा जरा खा ले तो मैंने खा लिया है गंगा तो गंगा दास गए यमुना तो यमुना दाह जय यमु नरद्दा तो नरद्दाशंकर बन गए तो बिंदरा बिहारी के होगा ये क्या अपने आत्मा का भरोसा करो अपने जीवन में आत्मज्ञान पाने का लक्ष्य जिसका ऊंचा नहीं है वो इधर उधर के झोंकों में हो लग जायेगा की पूजा करो लेकिन शिव तत्व तो तुम्हारे ऐसी भिन्न मान कर नहीं करो शिव को प्यार करोगे नहीं तो वही शिव सम्मान कोई पत्थर समझ कर कपड़े धोता है तो भी शिवजी को फिकर नहीं और कोई चार मंदू चराता है तो भी शिवजी को फिकर नहीं शिव माना समान का ऐसे शिव जैसे समान है तो शिव का पुजारी विषम क्यों हो तुम अपने जीवन में समान पालाओ शिवजी तुम्हारे को प्रसन्न मिलेंगे तुम पर राजी मिलेंगे परिस्थितियां तो आएगी हिलाने वाली लेकिन आप दक्ष रहिए डे रहिए आज्ञा कर दी फौजियों को फौजियों में आ गई हिम्मत फिर वो कपड़े उतार के चौकीदार होकर बैठ गए गुरुदेव उठे इतने में तो विजय के पता के शत्रु भाग खड़े हुए लोग कहने लगे भाई जनार्दन स्वामी धन्य है क्या उनका आज रूप था आज तो बड़ा जवान की नाई बोलते थे ऐसा था अरे जनार्दन स्वामी ने तो ऐसा ललकार दिया खोजों में प्राण भर दिए जनार्दन स्वामी कमरे में तुम नहीं तो लोग जाते जाते बात करे क्या है बाहर निकले लोगों से जानकारी प्राप्त हुई तब जनार्दन स्वामी को पता चला की ये कैसे हुआ उधर आए एकनाथ जी से पूछे क्या हुआ बोले गुरुदेव आप आपकी आज्ञा के बिना आपके वस्त्रों का मैंने उपयोग किया और ऐसे ऐसे परवाना आया था फिर मैं अंतर्मुख हो गया फिर आपने प्रेरणा दी क्या हुआ मैंने अपने मन से किया मुझे पता नहीं लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा कर देना मेरे से अनुचित हो गया हो तो क्षमा गुरु ने कहा नहीं बेटा तू व्यवहार में दक्ष है शाबाद वर्ष का एंड हो रहा था राजा साहब को फाइलें देनी थी कोई हिसाब में गड़बड़ी हो रही थी एक नाथ जरा जांच करना एक नाथ ने जांच करते करते पूरा दिन लगा दिया तो गुरु ने देखा कि कल से दिखता नहीं है नहीं तो हर रोज दस बार दर्शन करता था दिखता नहीं क्या बात है गुरु जी गए तो वो रात भर लगा है दिए के सामने वो साफ कर रहा है गुरु जी दिए के ओथ में खड़े हो गए अब चौपड़े ऐसी अंधेरा हो गया फिर भी उसको अक्सर दिख रहे हैं और बोलता हाँ हाँ मिल गयी मिल गयी क्या मिला वो गुरुदेव एक पाई की भूल मिल गयी मैं तो आधा घंटे ऐसी खड़ा था मेरे को नहीं देखा गुरुदेव मुझे पता नहीं था आपकी सेवा में ऐसा लगा था कि आपके बाहर के दर्शन में नहीं कर पाए तो बेटा एक पाई के भूल में तो इतना लगा बोले गुरुदेव पाई की भूल होता है पचास हजार की भूल तो भूल है आपने भूल निकालने को दिया था तो मैं भूल को दबाऊं कैसे चौपड़ा रखो तो आप ऐसा रखो मुनीम रखो तो ऐसा रखो मुनिम बनो तो ऐसा बनो चलो चलेगा अपना क्या चलो यार चलो ऐसा कर देंगे वो कर देंगे मिला देंगे यार ये कर देंगे आज का काम कल पे रखा तो कल का काम परसों पर काम भर जायेगा और काम कम विचारों में आ जाएगा व्यवहार में दक्ष ये करके उठना है इतना उठना है तो उठना है ये करना है तो करना है और एक बार आप संकल्प करके और वो काम कर लेते तो आपकी सौगुनी शक्ति बढ़ जाती है और संकल्प करके अगर आप नहीं करते तो मन की सौगुनी शक्ति बढ़ जाती है आपको दक्ष होने की सब कुंजियां बता रहा हूँ अब तुम तो गुरु महाराज बरस गए बरस गए और एक जी महाराज को साक्षात्कार हो तो गया गुरु ने कहा अकेले के लिए नहीं दिया ले टे मंदिर मस्जिद में जाकर लोग सिर्फ पटक पटक के जीवन बर्बाद कर रहे हैं दिल के देवता का पता ही नहीं जा लोगों को दिल के देवता के तरफ आकर्षित करता है एक नाथ जी यात्रा करते करते पैठान में स्थिर हुए पांच पच्चीस आदमी से बढ़िया हाँ काम जो होता है ना पहले तो बिल्कुल गिने गिनाये लोगों से शुरू होता है एक दो व्यक्ति से ही शुरू हो जाता है लेकिन उसमें ईश्वरी चक्तियां काम करती पैठान में वो एक जी कथा करते आज पांच आदमी आए फिर दस आए पंद्रह आए पच्चीस आए तीस आए पचास आए बढ़ गया प्रांगण छोटा बता जो अला बांधू बड़ा बांधु तावीज डोड़ा टूड़ा फूड़ा करके लोगों को गुमराह करते थे उनकी ग्राकी पर असर पड़ गया क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी संत थे बल बढ़ाने की बात करते थे स्वावलंबी बनाने की बात करते थे पशु बनाने का विचार उनका था ही नहीं जो दूसरे को गुलाम बनाता है वो स्वयं गुलाम रहता है जो दूसरे को मूर्ख बनाता है उसको स्वयं मूर्ख बनना पड़ता है जो दूसरों से धोखा करता है वो पहले अपने दिल से धोखा करके ही दूसरे से धोखा कर सकता है दूसरे को स्वतंत्र बनाओ तो आप स्वतंत्र रहेंगे और दूसरे को पराधीन जितना बनाओगे आप पराधीन बने रहोगे दूसरे को जितना खीर खांड खिलाओगे खीर खांड आपकी बढ़ती रहेगी और दूसरों को जितना टोटा चबाने का विचार करोगे आपके लिए उतने ही दिल में टोटे तैयार होते जाएंगे ये प्रकृति का अकाश्य नियम है टक्कर खिला चक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले ने की बदला ने कहे बदों को बदी देखे वे लोग विरोध करने लगे और विरोधियों की संख्या बढ़ गई कुप्रचार करने वालों अच्छी बात फैलाने में जरा आत्मबल चाहिए गंदी बात फैलाने तो गंदे लोग बहुत होते हैं उनकी संख्या बहुत होती है गंदगी फैलाने लगे गए आखिर उनकी यूनियन बनी के एक नाथ के प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए और यूनियन में ये फैसला हुआ की हर रोज दो चार आदमी अपने जाकर बैठे और महाराज की हिलचाल को खूब नोट डाउन करे और ऐसी कोई वीक पॉइंट हो जिसका अपन लोग कुप्रचार करें एक नाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे तो पहले तो, तो अपने प्रियतम तत्व थे सब में बसे हुए अपने सर्वव्यापक ईश्वर से एकता स्मरण कर लेते थे और वो जो सुमरण है वो जो स्वागत है इससे बड़ा कोई स्वागत नहीं फलाने एमएलए साहब का स्वागत करता हूँ फलाने सेठ जी का मैं स्वागत करता हूँ फलाने बाबा जी का स्वागत करता हूँ फलाने बहन का स्वागत करता हूँ इसकी अपेक्षा बहन में बाबा में जो परमात्मा छुपाया उसकी याद दिला के उनको प्रणाम किया तो उससे बढ़कर कोई स्वागत हो ही नहीं सकता मैं आपका बहुत बढ़िया स्वागत करता हूँ हर रोज आपका बढ़िया स्वागत करता हूँ मुझे ऐसा लगता है तो एक नाथ जी महाराज ऐसा स्वागत करते आप ऐसा स्वागत करते थे तो जो, जो चंड लोग थे उनका भी तो हो जाता था जय राम जी बोलना पड़ेगा संत की नजर में चंद नहीं थे चंद अपनी नजर में चंद थे संसार के व्यवहार में चंद थे लेकिन संत की नजर में तो उसमें भी अपना राम छुपा था एक नाथ जी महाराज कथा करते करते कोई खास प्रसंग आता था तो किसी महिला के तरफ देखते थे ये सच्ची बात और वो महिला सभा में आगे आकर बैठती थी श्वेत साड़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व गिंगरुले बाल रत्न जड़ित गहने उस माई को देखते ही बनता था कि न जाने कौन से कुटुंब की होगी और एक नाथ जी बार बार उसके तरफ देखते थे उन लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया कि ये महाराज को हम देखते हैं कि उस माई के सामने बार बार देखते हैं। एक सिद्धांत है कि जो श्रोता ठीक से सुनता है जो स्टूडेंट ठीक से समझता है तो प्रोफेसर बार बार उधर देखता है तो वो ठीक से समझने वाली व्यक्ति थी और एक नारूशी लिए बार बार देखते थे वो महिला जब कथा सुनकर बाहर गई तो चंद लोगों की कंपनी ने उनका पीछा किया कि बाबा के पीछे क्या लगी है और उनकी जो भाषा और उनकी जो हिलचाल है आप समझ लेना गुंडागर्दी का आचरण जो कुछ करना चाहिए मुंह से वो बकते रहे लेकिन महिला अपना रास्ता काटती गई चलते चलते चलते वो गोदावरी के तीर पर पहुंची और पानी में उतरी कमर तक का पानी हुआ तब पुनः चंड लोगों ने सोचा चंड लोग तो समझते न उछलंक समझ गए चंड लोग तो आप ऐसे ही निगुरे अहंकारी दुष्ट लोग उन्होंने देखा की यमुन गोदावरी के उस पार कोई महल नहीं कोई बढ़िया मकान नहीं है जाएगी कहां वो चंद बोले लगे वहां कहा मरने जाती है वो बोले तो मेरे घर चल वो बोले मेरे घर चल तू मेरी लुकाई हो जाए ऐसा हो जाए, जो कुछ उनको बकना था बकते रहे लेकिन देखते देखते वो महिला कंधे तक के पानी में पहुंच गई अब वो घबराए, ये तो मरेगी अपने मत पड़ेगा तो मर पड़ेगा सोचे तो तो उसके पहले तो माई आलोट हो गई अब आपस में चंद लोग लड़ने लगे तू ने गालियाँ दी उसलिए मर गई तू पीछा किया उसी मर गए आपस में लड़े तो खेत वाले आसपास पास के आ गए और उनका बहुत ही आ गया कि क्या बात है बहुत ज्यादा चतुर था उसने बोला आपस में लड़ोगे तो फिर पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे अच्छा मौका हो गया तुम घोषणा कर दो कि एक नाथ जी महाराज ने कथा में ऐसा कुछ माई को जादू कर दिया और ऐसा माई को कुछ अपमान कर दिया की माई जाकर गोदावरी के नदी में आप घाट करके मर गयी अपना गाँव बन जायेगा और अपने ऐसी तीन तो भी हट जाएगा महाराज फैलावा कर दिया कि वो, वो माई जो आती थी आगे बैठती थी, आ बैठी थी जो वो मर गई एक नाथ ने ऐसा उसको कुछ बोल दिया ऐसा उसका अपमान कर दिया बुरी नजर से देखा वो बड़े घराने की माई थी ऐसा वैसा वो आप घात करके मर गए महाराज अच्छी बात सुनोगे ना तो आपको संदेह होगा कि सचमुच में ये अच्छे हैं कि नहीं लेकिन किसी की बुरी बात सुनोगे ना तो मन स्वीकार कर लेगा थे हाँ यार होगा जरूर ये बाबा लोगों का क्या भरोसा जयराम भी बोलना पड़ेगा लेकिन भारत के साधु लोग नहीं होते ना तो अभी इतनी शांति और आनंद जो थोड़ा बहुत महकान है ना वो भी नहीं होती सचमुच में जो बाबा लोग हो गए वो तो सचमुच हमारे भाई बाप हैं। उन्होंने तो हमको जीवन दान दिया है सच्चे संत अगर भारत में नहीं होते तो हमारी अभी तो न जाने क्या बुरी दशा होती अभी भी जो दुनिया में थोड़ी रौनक दिखती है रामतीर्थ बोलते थे वो भी उन ब्रह्मवेत्ता, वेता दक्ष महापुरुषों के कारण ही दिखती है महाराज कुप्रचार हो गया तो उस दिन महाराज दूसरे दिन एक का प्रांगण तो भर गया लेकिन बाहर गलियां भी भर रहे एक नाथ जी जब सत्संग करने को सोच रहे तो देखा कि भगवान कल युग में लोगों की मति को इधर इतना तेजी से आकर्षित कर रहा है तो कितना दयाल हो प्रभु तेरी जाये मन बुद्धि भगवान में और किस था ने। लोग ज्यादा आते तो भी भगवान तेरी लीला और कम आते तो भी भगवान तेरी मोहब्बत एक नाथ जी बोलने को जब मंच पे आए अपना मन परमात्मा में लगाकर फिर बोलना शुरू किया तो वो महिला नियत जगह पर आकर बैठ बैठ गई तो जो लोग थे उसमें हिलचाल होने लगी अरे यार यही तो थी अरे अरे अरे, अरे इमाम वही तो थी तूने अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो जैसी थी जुबे नहीं नहीं अरे यार अरे हाँ अब एक ना जी आंख बंद करे तो उस महिला को लोग देखें और आंख खोल कर जब बोलते हैं तो लोग अटेंशन में आ जाए एकदम सावधान हो जाए मुझे हवाई के लोग मिले थे उन्होंने कहा कि बाबा जी आप पुराने पैसेंजर हैं और हम नए पैसेंजर को पहचान जाते हैं क्या कैसे पहचान बोले जो नए ग्राहक होते ना सीट देखेंगे वो देखेंगे पंखा देखेंगे लाइट को ऊपर नीचे करेंगे जो पहली बार हवाई जहाज में बैठते ना उनकी हिलचाल से हमको पता चल जाता है कि नए ग्राहक और जो कभी बैठे हुए हैं उन, उनके बैठने से हमको पता चल जाता है। ऐसे जो नए आदमी थे उनकी हिलचाल से एक नाथ को लगा कि ये कुछ कौतूहल प्रिय व्यक्ति हैं सत्संगी नहीं चालू कथा कथा में एक महाराज ने तो सबके दिल में जो चमक रहा है उस चैतन्य से तादाद में भर के उनका सारा एक्सरे ले लिया कथा जब पूरी हुई वो महिला अदब से नमस्कार करने को आई तब एक नाथ जी ने कहा कि माताजी, माताजी शब्द उच्चारित होते ही उन लोगों को एक भ्रासका पड़ गया तो हम जो सोच रहे थे कुछ और है बात माताजी, मैंने ऐसा महसूस किया कि कल घर जाते समय आपको अपने किनारे जाते समय रास्ते में बड़ा कष्ट रहना पड़ा आपकी बड़ी बेइज्जती हुई है आपके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है माताजी मुझे ऐसा लगता है माताजी ने कहा कि महाराज हमने आपकी कथा को बचाया है कोई कितना भी जुल्म करे या अत्याचार करे दुखी होना न होना अपने हाथ की बात अपने जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक मजाक करने वाले सफल नहीं हो सकते आप अपने भीतर से गिरते हैं तब गिराने वाले सफल होते हैं आप भीतर से चढ़ते तब आपको जिताने वाले सफल होते जय राम जी बोलना पड़ेगा आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है आप भीतर से चढ़ते हैं तब तुमको कुर्सी पे पहुंचाने वाले सफल होते और तुम पहले भीतर से गिरते हो तब गिराने वाले सफल होते मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल हो अपना आपा डाल दे तो प्यार करे सबको बाी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो और अनको शीतल करे आपों शीतल होए ये आपके हाथ की बात है गुरु आप बहुत स्वतंत्र हैं भगवान स्वतंत्र है तो भगवान का प्यारा जीव भी स्वतंत्र है तुम जागृत देख के हटा देते हो सपना देख के हटा देते हो सुचुक्ति देख कर हटा देते हो दुख आता है हट जाता दुख जाता हट जाता लेकिन तुम वही के वही स्वतंत्र मौत आई और चली गई तुम वही के वही मौत अगर तुम्हें मार सकती हो तो हजारों बार तुम्हारी मौत हुई तो अभी तुम कैसे तुम्हारी मौत नहीं होती तुम ऐसे स्वतंत्र हो लेकिन पता नहीं बुद्धू हलवाई का लड़का गया काशी पढ़ने को और काशी का पंडित आया बुद्धू हलवाई के गांव में बुद्धू हलवाई पूछने गए क्यों मेरे लड़का कैसा एक साल हो गया कैसा पंडित जी पढ़ता है मनी ऑर्डर छुड़ाता है खाता पीता है कपड़े बपड़े ठीक है उसके बोले कपड़े भी ठीक है खाता भी है पीता भी है घूमता भी है पढ़ता भी है लेकिन दो बार की कमियां है बोले क्या कमियां है आखिर दो ही बार की कमी मेरा बेटा जो है बुद्धू हलवाई मुंह रहा है मेरे बेटे में केवल दो ही कमी है पंडित ने कहा हाँ केवल दो कमी है कौन सी कमी बोले अपनी उसको अक्कल नहीं और हमारी बात मानता नहीं अब बाकी बता क्या अपनी उसको अक्कल नहीं और हमारी बात मानता नहीं ये दो कमी सारे कमियों की तो नींव है ऐसे आपके मन को अपनी अक्कल नहीं है इसलिए आप अदक्ष हो जाते हैं अपने मन को हम लोगों के मन को अपनी अक्कल नहीं है और गीता की बात मानते नहीं इसलिए हम लोग परेशान हैं नहीं तो परेशानी को परेशानी हो जाए हम कैसे परेशान हो लिहाज मत रखो मन की बेईमानी का लिहाज मत रखो आप बहुत महान बन जाएंगे मैं बिल्कुल आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ आप लिहाज मत रखो बेईमानी का लिहाज मत रखो मन की बेईमानी को पोषो मत जो बेईमान को तुम पोषोगे तो वही तुम्हारा गला दबाए अनपेक्षा, अपेक्षा सूचित दक्षा, दक्षा आराम, चलो करते तो है करो ठीक है खूब करो बढ़िया करो लेकिन अपने आप में भी दक्ष हो जाओ जयराम जी बोलना पड़ेगा ये दक्ष होने को कह दिया हमने जय जय बैठा दो ये बकरियों बकरी धोना है ना तो बैठ के दो जाती है और ऊंट धोना है तो बैठ के काम नहीं चलेगा क्योंकि तो धोते थे बैठ के तो ऊँट को भी बैठ के दोगे क्या ऊट को खड़े खड़े देते तो बकरी को खड़े खड़े थोड़े दोगे। बकरी है तो बैठ जाओ और ऊँट है तो खड़े हो जाओ बैठा दो ये बकरियां और उबा दो ऊँट जे वायरो एवी, दीवे में कहते दूजे, बकरी उभी दे जे उठ जेड़ी लगे हवा तेड़ी दीजे पुछ जैसी हवा लगे ऐसी पीठ जानी चाहिए उसका मतलब पलायनवाद नहीं उस प्रकार की अक्कल लड़ा काम करना चाहिए अहंकार नहीं बढ़े और समाज की सेवा हो जाए आपकी शक्ति एकदम चमके महाराज बात बता रहा था मैं वो एकनाथ जी गोदावरी जी कह रहे हैं कि जैसे हवा लगी ऐसे मैंने पुट दे दी उसने अपमान किया तो मैंने मन से विचार किया कि अपमान देह का होता है और दे तो हमेशा मायक होता है महाराज मेरा अपमान क्या अपमान के हवा लगी देह तो मैंने विचार बढ़िया कर का दिया काट दिया आपके बढ़िया विचारेंगे तो विद्रोह को काट देंगे अपमान को काट देंगे